नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बातें मुलाकातें कार्यक्रम में और आशा करता हूँ आप बिल्कुल हेल्दी बल्दी और हैप्पी होंगे चलिए अगर कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ जाएंगे आज और उनसे ही बातें करेंगे तो टीएस एस सर हमारे साथ हैं उनसे हम लोग बातें करेंगे तो आप सभी की तरफ से टी एस सर का बहुत बहुत स्वागत है और आपने इनको पहले भी सुना है और आज हम लोग एज गेस्ट उनको बुलाए है खास करके और काफ़ी समय से मेडिकल बैकग्राउंड रहा है अभी भी कंसल्टेंसी करते हैं तो आज हम लोग कुछ एक पर्टिकुलर विषय को लेकर बात करेंगे क्योंकि कई बार हम लोग बातें करते हैं तो निश्चित तौर जो है डॉक्टर से एज ए जनरल हेल्थ के बारे में बातें करते हैं लेकिन आज हम लोग जो बातें करेंगे वो एक पर्टिकुलर विषय को लेकर बातें करेंगे रेबीस के बारे में जहाँ पर जैसे कि कुछ बाइट हो जाता है डॉग के द्वारा कुत्ते के द्वारा जब कोई कुत्ता हमको काट लेता है तो वहां पर इंजेक्शन लगाया जाता है, तो ये क्या है उसके बारे में और किस तरह के अलग अलग इस है और कौन, कौन सी चीजें पूरी के बारे में हम जानने वाले है। तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर टी एस दालल सर का बहुत बहुत स्वागत कैसे है डॉक्टर साहब जी, बहुत जी. <laughs> मैं बहुत ठीक हूँ बिल्कुल सही हूँ मैं चाहूंगा की थोड़ा सा अपना परिचय भी दीजिए वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं और पूर्व में अपने जो सुपरिटेंडेंट और कंसल्टेंसी आप करते रहे तो हमारे दर्शक मित्रों को अच्छा लगेगा जी जी मैं नाइनटीन सेवेंटी फाइव में मेरा मेडिकल हुआ था दिल्ली के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसिस बाद में ये जी टीपी हॉस्पिटल के साथ शिफ्ट हो गया था तो जी। 1980 में मैं डॉक्टर बना और पूरे समय मैं लगभग पूरे समय जीटीबी हॉस्पिटल में रहा वहीं से हुआ अच्छा अंतिम चार नहीं। वर्ष राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मेडिकल रिटायर होने के बाद अब दोबारा से एक बच्चों का हॉस्पिटल है चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय जहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन में कंसल्टेंट के रूप में भी काम करता हूँ फिलहाल मेडिसिन रहा है और जी बस अभी तो फिलहाल लेकिन अभी एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहा हूँ वो भी दिल्ली में ही है सरकारी अस्पताल में तो बच्चे हैं दोनों इंजीनियर हैं बेटी बीटेक एमबीए है और बेटा उसको भी बीटेक किसने से किया था दिल्ली में है अच्छा अच्छा छोटा सा अपने बारे में अच्छा ये आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ दो सिंगिंग स्टार जुड़े हुए हैं तो उनसे भी हम लोग रूबरू होते हैं रोशनी जी और विक्रांत राय को आप जानते ही हैं तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर टीएस एस सर के स्वागत में विक्रांत जी एक बहुत ही प्यारा सा गीत जरूर सुनाइए फिर हम लोग रविश के बारे में उनसे चर्चा करेंगे और मैं चाहूंगा जो दर्शक मित्र सुन रहे हैं देख रहे हैं है तो वो भी कुछ सवाल अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें ताकि हमें डॉक्टर साहब उस विषय को लेकर आपसे रूबरू होंगे और आपको बताएंगे भी क्या करना है ऐसे जी विक्रांत जी स्वागत है सुनाइएगी पहले तो मेरा नमस्कार और प्रणाम तो आइए आज मैं एक सॉन्ग जो कि रॉक सॉन्ग है मैं उसको लाकल मूल में लाके आप लोग आपके बीच करता हूँ जी <coughs> Hamar tum to uldo ni bere to khardi pyar masti mein to kanda ni kare. Dho gay hamar tum to uldo ni bere to khardi pyar masti mein to kanda ni kare. Hamma hamma hamma hamma hamma ye hamma hamma hamma hamma hamma ye hamma. Hamma, hamma, hamma, hamma, ye hamma. Dil pal dab mile, tum toye dil nikle, tum toye jin diye diye noor machle re. Hamma, hamma, hamma, hamma, ye hamma. Hamma, hamma, hamma, hamma, hamma, hamma, hamma, hamma, ye hamma, hamma, hamma, hamma, hamma, hamma. ओ ओ मिला मिला तुमको तुमको मन को तो तुम आ मगर बातें करती हैं हम तुम करे हम कहू हम ओ हो हो हो ओ हो हो इक हो गए हमर तुम हो गए दे देव दक्षिण की पहल मसी ना को तुम हो इक हो गए हमारे तुम हो गए दे देव दक्षिण की पहल मसी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 चलो विक्रांत बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत आपने एक अलग तरीके से गाया थैंक यू सो मच इसके लिए और आइए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग बात करेंगे रेबिस के बारे में डॉक्टर टीएस डारल जी हैं और बातें करेंगे रेबिस के बारे में सबसे पहले तो मैं चाहूंगा क्या वो थोड़ा सा बताए <laughs> जी रमेश जी जी डॉक्टर साहब तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज आपने जो विषय सुना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि रेबीज एक ऐसा रोग है जो न सिर्फ हमारे देश में बहुत ज्यादा व्याप्त है बल्कि ये एक ऐसा रोग है जो अगर हो जाए तो इसमें मृत्यु होने की संभावना 100 यानी कि 100 प्रतिशत होती है लेकिन इसको अगर इसका बचाव किया जाए समय पर इसका उपचार किया जाए तो 100 प्रतिशत बचने की संभावना भी रहती है तो इस तरह का ये अपने आप एक अकेला रोग है मूल रूप से रेबीज एक ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है जिस तरह से आजकल आपने कोरोना कोविड के बारे में जैसे चल रहा है इसी तरह से ये भी एक वायरस का ही इन्फेक्शन है जो कि इसको हम कहते हैं जूनोटिक डिज Disease का मतलब होता है ऐसा रोग जो जानवरों जानवरों से से या से से पशुओं या इंसान को लगता है तो मूल रूप से होता क्या है कि पहले कोई भी जानवर जो होता होता है संक्रमित होता है संक्रमित उसकी में उसकी लार में ये वायरस रहते हैं तो जैसे ही वो किसी इंसान के कॉन्टेक्ट में आता है भले ही वो काटने से या किसी और तरीके से तो वो वायरस जब हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो उससे वो धीरे धीरे हमारे नर्व के थ्रू होकर हमारे मस्तिष्क में पहुंचकर बीमारी का रूप धारण कर लेते हैं और एक बार अगर हमारे ब्रेन में वायरस पहुंच गया तो उसके बाद फिर उसका कोई इलाज नहीं रहता तो ये है रेबीज बेसिकली एक वायरल डिजीज है जो कि जानवरों से इंसान को लगती है जी जी डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया कि रेबिस क्या है और इससे कैसे हम लोग निजात पा सकते हैं इसके बारे में आप डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग और भी बातें इसके बारे में जानेंगे तो आइए एक बात पूछना चाहूँगा जो तो जैसे कि रेबिस की बात आपने छेड़ी है तो इसके इलाज वगैरह के लिए क्या क्या टेक्निक्स अभी निकले हैं और पूर्व में किस तरह से इसका इलाज किया जाता था और अभी कैसे इलाज किया जाता इसके बारे में बताइए जी इलाज से पहले मैं ये बताना चाहूँगा की रेबिस होती कैसे यानी इससे हम सुनिजह से तो पूर्ण रूप से ये कुत्तों के काटने से होता है वैसे तो और भी कई ऐसे जानवर हैं जिनके काटने से होता है लेकिन 96 परसेंट यानी छियानवे प्रतिशत केसेज जो है वो कुत्ते के काटने से ही होते हैं लेकिन कुत्ते के अलावा बिल्ली के काटने से भी हो सकता है बंदर के काटने से भी हो सकता है और जो हमारे डोमेस्टिक घरेलू जो पशु होते हैं कभी-कभी उनको भी ये रोग हो जाता है तो उनके संपर्क में आने से भी रेबीज हो सकता लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि किस-किस से के संपर्क में आने से से या काटने से रोग ये नहीं होता ये भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर हमारे पास इस तरह के भी आते हैं जो कहते हैं कि जी हमें घर में काट लिया तो इसे? मैं आपको बता दू की घरेलू चूहे के काटने से रेबीज नहीं होता रोग नहीं होता इसी तरह से गिलहरी या खरगोश वगैरह लोग रखते हैं घरों में उनके काटने से जी, जी, जी. लेकिन नहीं। जो भी जंगली जानवर है जैसे जंगल में बंदर होते हैं गिदड़ होते हैं कोई भी इस तरह का जंगली जानवर होता है या इवन जंगली चूहे भी अगर मतलब वहां पे कहीं आप बाहर गए हैं जंगल में कैंपिंग कर रहे हैं वहां अगर किसी चूहे ने काट दिया तो उसके काटने से रेबीज होने की संभावना बढ़ती हुआ कि रोग किस तरह से होता है अब अगर हम इसके लक्षण की बात करें तो आमतौर पर लक्षण ऐसा कुछ नहीं कह सकते ये बिल्कुल एक वायरल की तरह से आरंभिक लक्षण कुछ खास नहीं होते वही हल्का सा बुखार सर दर्द कमजोरी इसको आप किसी तरह से भी नहीं पहचान पाएंगे कि रेबीज है लेकिन जब रोग हो जाता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि सीधा ब्रेन में पहुंचता है फिर उसके बाद तो कुछ भी हो सकता है जिसमें कोमा होकर डेथ हो जाती है आमतौर पर एक बार अगर ये रोग हो जाए तो चार पांच दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह पा दुर्भाग्यपूर्ण ये स्थिति ऐसी है कि अगर आपने रोग को हो जाने दिया उसका ठीक से उपचार नहीं किया तो फिर रोगी बच नहीं सकता तो अब हम आते हैं इसके इलाज पर इलाज में देखिए कुछ सावधानियां है जो बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर मान लो कुत्ते ने काट लिया जो तो कि एक बहुत ही आम घटना है कि रास्ते में चलते हुए कुत्ते ने काट लिया तो आपको क्या करना है तो इसमें सबसे पहला काम जो करना है वो है वुड मैनेजमेंट यानी जो घाव जहाँ पर काटा है भले वो पैर में है या हाथ में जहां भी काटा है उसको हम क्या करें उसको हम बहते पानी में 10 मिनट तक यानी नल के नीचे पैर को रखकर लगातार 10 मिनट तक उसको बहते पानी में हम धोते रहें। साथ में अगर साबुन लगा के धोएंगे तो और भी अच्छी तो इस तरह से धोने से क्या हुआ कि जो वायरस जो उस वक्त घाव में वहां पर मौजूद थे वो सब बहकर निकल जाते है दस मिनट तक धोने के बाद फिर आपको क्या करना है घाव को किसी सॉफ्ट से कपड़े से सुखाकर उसको सुखा करके उसके ऊपर कोई भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जैसे होती है, जो है, वो घाव के ऊपर लगा इसमें ध्यान ये रखना है कि जैसे कि हम अक्सर पुराने पारंपरिक रूप से जानते हैं या गाँव में आज भी लोग शायद ऐसा करते हो कि घाव के ऊपर कोई हल्दी लगा देता है या मिर्च मसाला या कोई मिट्टी का ले इस तरह की जो तो चीज करते हैं वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए नुकसान होने का चाँस ज्यादा शरीर में प्रवेश करता है ये काम बिल्कुल नहीं करना है अच्छी तरह से धोकर उसको एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लगाइए और उसके बाद जितना जल्दी हो है जितना जल्दी का मतलब ये है अगर उसी दिन दिखा सके तो बहुत अच्छी बात है लेकिन जब भी आपके पास टाइम हो अगले दिन उससे अगले दिन जब भी हो एज फार पॉसिबल जितना जल्दी हो आप डॉक्टर के पास चले जाएंगे उसके बाद का काम जो है वो डॉक्टर बने डॉक्टर उसमें बेसिकली ये देखते हैं कि जो जो काटा हुआ है जो जख्म है उसकी कैटेगरी क्या है इसको हम कैटेगरी वन टू थ्री यानी कि कैटेगरी एक दो और तीन में डिवाइड करते हैं कैटेगरी एक में बेसिकली कोई जख्म नहीं होता वो खाली कुत्ते ने मान लो आपको चाट लिया है या उसके साथ आपके चिपट गया है लेकिन कहीं उसने कोई पंजा या दात नहीं मारा है तो उसको हम कैटेगरी एक कहते हैं कैटेगरी एक में नॉर्मली कुछ करने की जरूरत नहीं होती रोग पेशेंट को रोगी को यह लग सकता है कि मेरे साथ संपर्क में आया कहीं मेरे को रोग तो नहीं हो गया तो उसको हम सिर्फ रीएश्योर कर दे, तो दे, दे। दे। अब सवाल आता है कि मान लो एक कोई खरच आ गई भले उसका पंजा लगा या दांत लगे लेकिन एक ख्रोच आ गई है हालांकि उसमें खून नहीं निकला लेकिन खरंच के निशान साफ नजर आ गए तो इसको हम कहते हैं कैटेगरी टू कैटेगरी टू में वही है जख्म को जैसे मैंने बताया तरह धोना है और उसके बाद डॉक्टर उसमें इंजेक्शन लगाएंगे एंटी रेबीज वैक्सीन कई तरह की मार्केट में अवेलेबल होती है तो वो एक वैक्सीन का कोर्स पूरा करना पड़ता है लेकिन अगर जख्म गहरा है तो देरा, से देरा मतलब है उसको हम कहते हैं ट्रांस वो नगर है ट्रांस यानी कि पूरी चमड़ी जो है आपकी उसकी पूरी लेयर कट गई है उसमें खून बहने लगा है खून आ गया है या इससे भी ज्यादा गहरा घाव है तो उसको कहते हैं के कैटेगरी थ्री कैटेगरी थ्री जो होती है यह सबसे ज्यादा एक तरह से जाना तो चाहिए खतरनाक इसलिए कि इसमें मतलब सबसे ज्यादा वायरस होने के चांसेस होते हैं बीमारी होने के चांसेस होते हैं तो इसमें टेटनस लगाते हैं हम टेटनस का टीका उसके साथ में एंटी रेबीज वैक्सीन का पूरा एक कोर्स किया जाता है और साथ में इसको एंटी रेबीज सीरम एक दवा होती है एंटी रेबीज सीरम या इम्यूनोग्लोग्लिन इसके इंजेक्शन आते हैं, ये भी लगाने पड़ते हैं अक्सर आपने देखा होगा जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक इंजेक्शन लेकिन इंजेक्शन है ये महंगा होता है तो कई बार हॉस्पिटल में नहीं मिलता हमें दिल्ली में सभी सरकारी अस्पतालों में ये उपलब्ध है पर कई बार नहीं होता तो थोड़ा महंगा भी होता है लेकिन कैटेगरी थ्री में उसको लगाना बहुत जरूरी होता है तो ये है इस तरह से इसका अगर मैं बताऊं कि जो वैक्सीन जो तो लगाते हैं वैक्सीन को लगाने का एक शेड्यूल होता है यानी उसमें अलग अलग पांच चार या पांच बार वो इंजेक्शन लगाया जिस दिन से आप इंजेक्शन लगाना शुरू करते हैं उसको डे जीरो कहते हैं यानी आज आज अगर इंजेक्शन लगाया पहला तो वो इट विल बी कैल्कुलेटेड एज डे जीरो इसके बाद जीरो के बाद तीन सात चौदह और 28 इस तरह से पांच डोज टोटल लगाई जाती है, है, है।, है करीब तीन सौ रुपये पर इंजेक्शन का इसका कॉस्ट आती है तो एक ट्रीटमेंट का मतलब हो गया पंद्रह सौ रुपए पर पर्सन और हमारे देश में करीब करीब ऐसा माना गया है कि पौने दो करोड़ कुत्ते काटे केस सामने नजर आते सबको इंजेक्शन नहीं लग पाता सब डॉक्टर के पास भी नहीं सिर्फ उत्ते काटने की वजह से तो उसके लिए काफी शोध कार्य किया गया और काफी एक्सपर्ट की ओपिनियन के बाद डिस्कशन के बाद एक फैसला लिया गया और ये मेरा सौभाग्य है कि उस एक्सपर्ट कमेटी में मैं भी एक मेम्बर था जिसमें ये फैसला किया गया है कि अब इस इंजेक्शन को हम बजायर लगाने के मास में लगाने के हम इसको यानी डरमल चमड़ी में लगाए चमड़ी में लगाने का मतलब ये है कि उसमें सिर्फ पॉइंट वन एम लगाना पड़ता है जो अदरवाइज पूरा एक एमएल या पॉइंट फाइव एम एल दो में आता है अलग अलग ये पूरा एमक्यू लगाने के बजाय उसका एक बटे पांच, यानी पांचवा हिस्सा डोज लगानी पड़ती है हालांकि वो दो लगाने पड़ते एक साथ में तो 0.2 ml हो गया इसका मतलब यह हुआ कि फिर भी अगर एक ml का एम्ब्यूल है उसमें से 0.2 ml लगाया तो एक एक एम्ब्यूल में से पांच डोज लेकर आएगी तो जो सिर्फ एक पेशेंट को लगना था वो पांच पेशेंट को लगाया जा सकता है तो इस तरह से करीब करीब आप कह सकते हैं कि 75% फाइव कॉस्ट की सेविंग उसे होने लगी है और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि दिल्ली में सभी बड़े अस्पतालों में ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं ये इंट्रा लगते हैं मेरे ख्याल से सबसे पहले हमने जीटीबी हॉस्पिटल में उसका मैं इंचार्ज था उस समय क्लिनिक का तो ये मेरे सुपरविजन में वहीं पर शुरू किया गया था और जो हमारा करीब वन थर्ड कहना चाहिए दवाइयों का बजट वो काटे इलाज में खर्च होता ना उसको घटा के हमने पच्चीस परसेंट पे हम ले आए थे एक तरह से कहना चाहिए तो एक बहुत बड़ा एक तरह से रिवोल्यूशन हुआ है इस फील्ड में लेकिन सबसे जरूरी चीज ये है कि इंजेक्शन लगने चाहिए सबसे बात यह है कि इसमें हालांकि जितना संभव हो सके जल्दी से जल्दी लगाएं लेकिन कभी भी उसके लिए ना नहीं अगर आपको एक हफ्ते बाद भी मान लो टाइम मिला है या एक महीने बाद ही मिला है तो भी हम इंजेक्शन जरूर लगाते हैं उसको बना नहीं करते और इसका कारण ये है कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है यानी आज कुत्ते ने काटा तो कितने दिन बाद बीमारी हो सकती है या उसके सिम्टम्स आ सकते हैं इसमें बहुत वेरिएशन है काफी मतलब बहुत लंबा एक से समय अंतराल है तो दो हफ्ते से आठ हफ्ते तक भी हो सकता है लेकिन काफी केसेस ऐसे भी पाए गए हैं जो सात से नौ साल के बाद भी मतलब बीमारी के मतलब लक्षण नजर आए जहां इतना ज्यादा वेरिएशन है तो उसमें हम कभी भी उसको इंजेक्शन लगाने से मना नहीं करते जब भी आपको हालांकि जितना जल्दी लगाएंगे उतना ही चांसेस कम होंगे बीमारी तो हम सबको यही संदेश देते हैं कि अगर किसी कुत्ते ने काट लिया है यहाँ तक के जो घर का भी कुत्ता है जी चाह रहे थे, जी? हाँ जी सर सर आपकी बात सुना मैं, मैं तो पूरा डर गया सर मेरे यहाँ एक कुत्ता है थी? तीन महीने से चार महीने का सर, उसके साथ मैं खेल रहा था तो उसके दांत मेरे को तो लग गए तो मैंने क्या उसको फिक्री से ढूंढ लिया उसके बाद सैनिटाइजर लगा के पूरा उसको साफ कर लिया और कपड़े सोच लिया तीसरा चौथा दिन है तो सर मैंने इंजेक्शन नहीं लगवाया क्या इंजेक्शन लगवाना जरूरी है सर घर का अपना पपी था घर का था इदी, अपना इदी, अपना इदी, ही था अच्छा ठीक है देखिए इसमें एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है कि अगर कुत्ते को अगर रोग है आपको तभी होगा जब कुत्ते को रोग होगा उसमें कीटाणु होंगे उसमें वायरस होंगे अगर ऐसा होता है तो कुत्ता दस दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहता ठीक है ना यानी अगर आज कुत्ते ने काटा है और कुत्ते को बीमारी है तो 10 दिन तक ही जिंदा रह पाएगा उसके बाद वो की अपने आप ही डेथ हो जाएगा तो ये एक ऐसा तरीका है जानने का कि आपको 10 दिन के बाद इंजेक्शन लगवाना चाहिए कि और हम भी यही करते हैं कि हमारे पास जब मरीज आए तो हम शुरू की तीन डोज लगा देते हैं 0, 3 एंड 7 डेज डोज लगे जाती है और उसको ये बताते हैं मरीज को रोगी लो, को कि 10 दिन तक आप कुत्ते को ऑब्जर्व करिए, उसको देखिए अगर घर का है तो कोई मुश्किल नहीं है गली का है तो भी आप कोशिश करके देख सकते हैं वो अगर 10 दिन तक जिंदा है तो आगे की डोज हम छोड़ सकते हैं। फिर उसे लगाने की नहीं क्योंकि इसका मतलब कुत्ता ठीक था उसे कोई बीमारी नहीं थी। तो इसलिए अगर महीना हो गया तो ढरना तो तो की बात नहीं करता हो नहीं अगर इतना टाइम हो गया तो फिर आप जरूरत नहीं है बाकी है कि घर में कुत्ते को भी इंजेक्शन लगाना जरूरी होता है उसका वैक्सीनेशन जरूरी होता है ये सभी जितने भी पेट्स हम रखते हैं उनका वैक्सीनेशन होना चाहिए तीन मैंने करवा शुरू करते हैं और साल में एक बार उसको जी जी बिल्कुल लेकिन मैं ये भी बता दू की हमने अगर पेड्स पाल रखे हैं कुत्ता अगर पाल रखा है उसको हमने इंजेक्शन भी लगवा रखे है और फिर भी वो काट लेता है मान लो तो ये गारंटी नहीं है कि आपको इंजेक्शन नहीं लगाना आप सेफ है जी नहीं तब भी हम आपको एंटी वैक्सीन डिपेंडिंग ऑन कैटेगरी ऑफ योर योन एडवाइस करते हैं और अगेन वही अगर 10 दिन तक ठीक रहता है तो बाकी का हम, हम कुत्ते को जो वैक्सीनेट किया गया है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल था या नहीं था उसका जो वैक्सीन थी वो सही थी उसे ठीक से लगाया गया था उसे ठीक से स्टोर करके रखा गया था जो कि टू टू एट डिग्री ट पर रखना होता है फ्रिज में ये सब चीजों पर डिपेंड करता है अगर ऐसा नहीं है उसमें कहीं भी अगर कोताही बरती गई है या ठीक से नहीं कुछ किया गया है तो इंजेक्शन लगा हो पर उसका असर नहीं आया हो ये जानने का कोई तरीका नहीं होता इसलिए हम इसको मान के चलते हैं कि दस दिन तक कुत्ता ठीक रहना चाहिए और ये दस दिन वाला जो चीज है ये सिर्फ कुत्ते और बिल्ली पर लागू होता है क्योंकि ये स्टडी सिर्फ उन्ही पे की गई है बाकी जानवरों के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है कि वो उनका इस से नहीं होता तो उनके केस में तो फिर पूरा अच्छा थैंक यू सो मच सबको याद रखना चाहिए और फिर भी हमें जो है वैक्सीनेशन जरूर कर लेना चाहिए ताकि आगे के लिए हमें प्रिकॉशन मिल सके तो आइए आपके लिए एक विशेष हैदराबाद से बच्ची जुड़ गई है सानवी और वो आपके लिए एक डांस प्रस्तुत करना चाहते हैं शिव तांडव तो स्वागत है आपका कैसे हैं आप ओम ओम शांति शांति नमस्कार नमस्कार तो चलिए डॉक्टर टीएस डारल सर के लिए कौन सा गीत आप पेश करने वाले हैं कौन सा डांस दिखाने वाले हैं शिव तांडव ओके शिव तांडव ओके शुरू कीजिए स्वागत स्वागत स्वागत स्वागत dhari rati purama sada shiram gajamya sada shivam gajamya om namo shivam ya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 शांति बहुत सुंदर बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन आपने दिया शिव तांडव का ये चंद ताली आपके लिए जी <laughs> जी बहुत बढ़िया चलिए आपको बहुत-बहुत कामना मंगल कामनाएं है करते हैं बहुत सारा आशीर्वाद और प्यार आइये आगे बढ़ते हैं सान्वी जी थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू ओम शांति ओम शांति और अभी डॉक्टर सर मैं जैसे कि आपने रेबीज के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन तो दे दी है और किस तरह के पशु काटने पर जो है हमें इंजेक्शन लेने की जरूरत पड़ती है खास करके कुत्ते और बिल्ली काटने पर लेनी पड़ती है या और भी कोई पशु काटने पर लेना पड़ता है जी कभी कभी देखिए बंदर आ जाते हैं बंदरों की समस्या हमेशा शहरों में पूरा दल आ जाता है तो बंदर अगर काट ले तो भी हमें इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा आ, बहुत रेयरली ऐसा भी होता है कि मान लो कोई कुत्ते को बीमारी हुई और उसने किसी पशु को काट दिया गाय भैंस या बैल या कोई भी उसको भी काट लिया और अगर उसको भी रोग हो जाता है तो उससे भी हमें दूर रहना पड़ेगा खासकर अगर गाय भैंस को अगर काट दिया है तो उसके दूध से फिर में प्रॉब्लम हो सकती है तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि डोमेस्टिक एनिमल पशु होते हैं हमारे उनको भी उनका बचाव जरूर लेकिन 96 सिक्स परसेंट ये टेके काटने से ही और ये मैं आपको बता दूं कि ये हमारा दुर्भाग्य ही कहूंगा हमारे देश में कुत्तों की संख्या इतनी ज्यादा है कहीं ना कहीं हम उसका ठीक से शायद कंट्रोल या तो नहीं कर पा रहे हैं या सही कदम नहीं उठा पा रहे हैं वरना ऐसे बहुत से देश हैं, जैसे है जैसे ऑस्ट्रेलिया है इंग्लैंड है स्पेन है और एशियन कंट्रीज कई हैं जैसे सिंगापुर जापान इस तरह के जो देश है वहां पर रेबीज का कोई केस देखने में नहीं आ हमारे देश में भी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में अभी तक कोई रेबीज का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है आपको ये जानकर है और वहां पर कुत्तों की संख्या भी करीब करीब इसके बावजूद वहां आज तक कभी अच्छा। कोई रेबीज का केस रिपोर्ट नहीं हुआ है कुत्ते काटने से कभी कोई रेबीज का केस नहीं हुआ तो ये बहुत जरूरी है कि हम इस बारे में सोचकर कुत्तों की संख्या पर नियंत्रण करें उनका टीकाकरण बहुत जरूरी है खासकर जो पेट्स हैं जो घर में हैं उनका तो सबको इंजेक्शन उनको लगा के रखना ही चाहिए लेकिन जो स्ट्रेट डॉग हैं जो गलियों में घूमते हैं आवारा जो होते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है हमारे देश में तो उसके लिए वैसे सरकार कोशिश कर रही है कि उनका बांधीकरण यानी कि स्टेलाइजेशन उनका करते हैं उनका ये सिर्फ लेकिन से सिर्फ ये है कि उनकी जन उनकी संख्या पर उनकी आबादी पर कंट्रोल किया जा सकता है उनको रोग होने से तो फिर भी नहीं बचाया सकता तो कहीं ना कहीं इस बारे में जागरूकता ही काम आएगी कि हम सावधानी बरतें इस तरह की एक सावधान रहें आवारा कुत्ते रहे होते हैं ये मैं आपको बता दून कुत्तों में इसके लक्षण क्या होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है इसमें देखिए कुत्तों में दो तरह से ये बीमारी प्रेजेंट करती है एक में तो कुत्ता बहुत एक्साइट हो जाता है एक्साइट का मतलब यह है वो बहुत वायलेंट किस्म का हो जाएगा दौड़ता फिरेगा भोंकता फिरेगा अननेसेली और जो भी रास्ते में आएगा वो सबको काट लेता है तो एक तो ये फॉर्म होती है, दूसरा इसका ऐसा होता है कि कुत्ता बिल्कुल सुस्त हो जाता है हो जाता है, चुपचाप पड़ा रहता है ये दो तरह से होती है चुपचाप कुत्ता पड़ा है तो वो भी खतरनाक है क्योंकि उसको भी रेबीज के एक मतलब ये होते हैं तो ऐसे में सावधान रहना चाहिए कि अगर बहुत वायरल कुत्ता अगर भोंक रहा है घूम रहा है तो आप उससे दूर रहें और कोई बहुत चुपचाप पड़ा है बिल्कुल देखने में बीमार सा लग रहा है तो उससे भी आप थोड़ा दूर रहे क्योंकि अगर उसके पास से निकले तो कभी भी आपको वो पैर को काट सकता है तो एज इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पर हम नहीं कर सकते हैं लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो मैंने बताई कि अगर बाई चांस काट ही ले कुत्ता तो जो आपको करना है जैसे मैंने बताया सबसे पहले रूड वॉशिंग जैसे वॉशिंग बहुत जरूरी है बहते पानी में साबुन लगा हुँ, के 10 मिनट तक उसको आप धोइए ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है उसके बाद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाइए और फिर डॉक्टर के पास जाकर पीके जैसे कि डॉक्टर कहे वैसे डिपेंडिंग ऑन कैटेगरी डॉक्टर की सलाह मानकर और जितना जल्दी हो सके कराइए लेकिन इट्स नेवर टू डेट ये मत सोचिए कि हफ्ता निकल गया डॉक्टर के पास जाके दिखा जरूर लीजिए खासकर अगर आप कुत्ते को ट्रेस नहीं कर सकते हैं उसको देख नहीं पा रहे हैं लेकिन ये दस दिन वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप अपना कुत्ता है या उसको आप देख सकते हैं और दस दिन तक वो कुत्ता ठीक है तो फिर जैसे विक्रांत जी ने कहा घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कुत्ता ठीक है आपको इंजेक्शन लगवाने की भी जरूरत नहीं है हाँ। जैसे मैं आपको बता दू की भले ही ये बीमारी कहते हैं हंड्रेड परसेंट है यानी अगर लक्षण आ जाए तो फिर हंड्रेड डेथ निश्चित है लेकिन कुदरत ने काफी हमें एक तरह से कहना चाहिए सेफ्टी प्रोवाइड की है सुरक्षा में दी है कि डॉग के काटने के बाद भी ऐसा कुत्ता जिसको बीमारी थी जो कुल 10 दिन में मर जाएगा उसके काटने के बाद भी पचास प्रतिशत लोगों को बिना किसी इलाज के भी बीमारी नहीं होती ये बड़ी इंपॉर्टेंट uh, बात है कि 50 परसेंट को फिर भी नहीं होगी लेकिन जिन फिफ्टी को होगी उनका कोई इलाज नहीं इसलिए इलाज में कोई भी कोताही नहीं बरती जा सकती बस यह है कि दे किस्मत दे अच्छी दे। है कि आपको तो बिल्कुल भी कोई इलाज नहीं मिला और फिर भी आपके संभावना बिल्कुल 50 प्रतिशत है ठीक रहने की लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते किसी के लिए भी हम एडवाइज नहीं कर सकते इसलिए एक ही तरीका है कि अगर कुत्ते ने बांट लिया है तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाइए और तो जहां तक डॉक्टर के सलाह के मुताबिक रिजेक्शन होगी सही बात डॉक्टर uh, दरअल सर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है और जैसे आपने एग्जाम्पल दिया अलग अलग देशों में अलग अलग रेशों हैं और कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा संख्या में कुत्ते होने के बावजूद भी वहाँ पर रबीज़ की शिकायतें बिल्कुल जीरो हैं तो निश्चित तौर पे हमें उनसे सीखना चाहिए कि किस तरह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं टीकाकरण कर रहे हैं और आपने ये भी कहा कि हमारे यहाँ जितने पशु हम लोग पालते हैं उससे कई गुना ज्यादा जो है जो नहीं पालते हैं जो आवारा है वो ज्यादा है तो उनको कैसे नियंत्रण किया जा सकता है आवारे जो कुत्ते हैं हैं जैसे बंदर भी उनको भी हम लोग पालते तो नहीं है लेकिन वो रास्ते में मिल जाते हैं तो कभी काट लेते हैं बिल्ली हैं तो ये सारी चीजों को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं क्या इसके लिए एज डॉक्टर आप क्या बताना चाहेंगे जनता को देखिए इसमें सरकार का बहुत बड़ा रोल इसमें है दरअसल क्योंकि किसी भी इंडिविजुअल के हाथ में ये चीज नहीं है कंट्रोल करना वैसे तो एक बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है हर चीज का कुदरत ने ऐसा बनाया है कि हर जीव का जनसंख्या को सीमित रखने के लिए कुदरत ने ही इंतजाम किया हुआ है जिसमें आपने सुना होगा एक फूड चेन होती है यानी की एक एक जीव जंतु दूसरे को खाता है उससे उसका सिर्फ़ यही है कि कुदरत कि ना बढ़े ले एक तरह से कहना चाहिए भूल है या कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से ये बैलेंस बिगड़ रहा है ये जो बैलेंस बिगड़ता है तो इस तरह की प्रॉब्लम लेकिन प्रॉब्लम कोई भी हो उसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है जैसे मैंने बताया आधिकारिक तौर पर इस बारे में काम करना बहुत जरूरी है कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करना उनके सेहत का ध्यान रखना या उनको तो टीकाकरण करना ये चीजें जो हमारे लोकल गवर्नमेंट होती है चाहे वो नगर निगम हो या राज्य सरकार हो ये उनको ध्यान देना पड़ेगा इस तरफ और सरकार दे भी रही है थोड़ा सा फर्क भी पड़ रहा है पहले नंबर ऑफ डेथ में भी कमी आई है ऐसी बात नहीं है और अस्पतालों में जिस तरह से इनकी भीड़ है देट इसका मतलब ये है कि लोगों में जागरूकता भी बढ़ रही है अब लोग घर पे मिट्टी का लेप नहीं लगाते हल्दी नहीं लगाते शहरों में खासकर सीधे डॉक्टर के पास जरूर जाते हैं सरकारी अस्पताल में जाते हैं क्योंकि वहां पर मुफ्त में ये टीके लगाए जाते हैं। और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेट भी लगवा लेते हैं मेन तो यही है कि हमें ये ध्यान रखना होगा कि जब भी कोई ऐसी बात हो तो जो तीन स्टेप्स मैंने बताया है उनका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है चलिए डॉक्टर दानू सर बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया सरकार भी इस पर काम कर रही है और एक व्यक्ति का काम नहीं है सरकार की काम इसमें है और पहले से ज़्यादा जो केसेस हैं वो कम हो गया है ये आपने बताया है फिर भी हम सभी को अटेंशन देना है और इन चीजों से जितना हो सके खुद को तो बचाना ही है और जो भी आपके आस में अगर इस तरह के आवारे कुत्ते घूमते हैं तो आप सूचना दे दें नगर में नगर निगम में तो वो लोग इसके ऊपर एक्शन्स लेते हैं और जितना हो सके आप बताने की कोशिश करें और उन कुत्तों से दूर रहना बहुत जरूरी है। तो आइए अब रोशनी जी हमारे साथ हैं। रोशनी जी एक छोटा सा गीत जरूर पेश करें डॉक्टर साहब के लिए। हाँ जरूर। करेंता जी करें हुआ। गीत सुनाते हूँ जी जी स्वागत है जी लुका चपे बहुत हुए। सामने yeah. आ जाना yeah. कहा ढूंढा तुझे थक गई है mm. अब तेरी माँ आजा सांस साई mm. मुझे तेरी फिक्र धूं ला गई देख mm. मेरी नजर आजाना आजा सांस साई मुझे तेरे फिकर ढूंढ ला गए। देख मेरी नजर आ जाना तेरी राहत के अखिया जाने कैसा कैसा हो जिया तेरी राहत के अखिया जाने कैसा कैसा धीरे धीरे आंगन उतरे अंधेरा मेरा देव कहा ढल के सूरज करे शारा चंदा तू है कहा मेरे चंदा तू है कहा छुपी बहुत हुई सामने आ जाना कहा ढूंढा तुझे थक गई है अब तेरी माँ आजा सा मुझे तेरी फिक्र धुंधला बहुत बढ़िया रोशनी जी मजा आ गया सुनकर थैंक <laughs> जी जी आइए आगे बढ़ते हैं गणेश जी पांडुंगड़ जी और संगीता जी ने आप सभी को याद किया है और बड़ा अच्छी तरह से सुन रहे हैं प्रोग्राम को देख रहे हैं तो आइए फिर से एक बार डॉक्टर टीएस एस सर से जोड़ना चाहूंगा अब जो नए चीजें आई है आ, इस इसको कंट्रोल करने के लिए टेक्नोलॉजी और मेडिकल फील्ड में क्या क्या चीजें नई आई है पहले और अभी के इलाज में क्या क्या आप फील कर रहे हैं थोड़ा सा बताइए जी जैसा कि कि मैंने पहले बताया इस रोग का, रोग का होने के बाद उपचार कोई नहीं है तक के मुझे ज्ञान है हिस्ट्री में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जिसमे एक रोगी को विशेष तरीके से इलाज करके उसको बचा लिया गया था सोलह साल की लड़की थी कहीं रिपोर्टिड केस इसी तरह का है लेकिन विजय प्राप्त कर सके लेकिन अभी तक ऐसा कोई शर्ती इलाजक में हासिल नहीं हो पाई है वैक्सीनेशन पर ही, ही जी जी यहां एक सवाल और आता है मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ कई बार ऐसा होता है कि आपको पुते ने काट दिया डॉक्टर के पास गए आपने पूरा कोर्स कर लिया पांच या चार या पांच इंजेक्शन का जैसा ने बताया आपने जी जी जी कोर्स फिर ऐसा हुआ कि दोबारा तो ऐसे में अक्सर ये पूछा जाता है कि जी क्या करें हमें तो अभी पांच इंजेक्शन लगे थे पुणे किया था तो ऐसे में हम क्या करते हैं पूरा पूरे इंजेक्शन लगाने की जरूरत लगा अच्छा देते दो इंजेक्शन लगाते ही काम चल जाता है करने की जरूरत नहीं जरूरत नहीं तो ये एक जी। ये बीच में से चलिए हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है संगीता जी, जी ने तो ये है। जाए कि डॉक्टर से परामर्श लेना बहुत जरूरी है बहुत जरूरी जी आ, करने के बाद भी कोई नहीं ले जाते हैं तब क्या करें <laughs> किसको नहीं ले जाते हैं जी है <laughs> देखिए कुत्तों की प्रॉब्लम तो है इसमें कोई शक नहीं खुद हम भी परेशान हैं हॉस्पिटल्स में भी घूमते रहते हैं और कई बार बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है हमारे पास रास्ता सिर्फ यही है कि हम नगर निगम को फोन करके उनको बुलाते हैं वो उनको ले जाते हैं और उसके बाद जो भी है लेकिन वो उनका भी एक ऐसा कुछ रूल बन गया है कि जहां से वो लेकर जाते हैं वहीं पर छोड़ते हैं इस बारे में अब उचित कि तो जी, जी. आपने बता गुड इंफॉर्मेशन करके संगीता जी ने लेके भेजा है और कोशिश हमें करना है की हम खुद बचे रहे कुत्तों से दूर से ही अपना रास्ता बदल ले <laughs> एक ये रास्ता हो सकता है बाकी ऐसा ना हो कि कोई भी कुत्ता काटेगा नहीं काटेगा हम थोड़ा सा ना दिखाएं उसमें क्योंकि काटने के बाद तो फिर तीन इंजेक्शन हमको लगने वाला है <laughs> तो इसलिए थोड़ा हो सके उससे दूरिया बना के रखी और अगर घर में, तो तो में तो उसको प्रॉपरली वैक्सीनेशन जरूर किया जाए तो ये घर वालों के लिए रास्ते में बहुत प्राणी है और इसमें कोई क्षण नहीं के गली के कुत्ते बिना बात किसी को कुछ नहीं कहते जब तक तो बीमारी ना हो तो आपने देखा होगा कि अनजान कुत्ता भी आपके पास से निकल जाएगा आपको कुछ नहीं कहता लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जब उसको ही बीमारी हो जाती है तो वो भी लाचानी होता है तो हमें तो ध्यान ये रखना पड़ेगा बचा के रख सके एक बात में मेरे दिमाग में जरूर आती है जिसका मैं खुद अभी तक जवाब नहीं ढूंढ पाया हूँ मैं खुद हूँ जो कैटेगरी थ्री जिसको हम कहते हैं ट्रांसडर्मल बाइट यानी जिसमें पूरी चमड़ी कट जाती है जख्म गहरा होता है खून निकलता है वो तो कैटेगरी थ्री होती है लेकिन ये कहते हैं कि अगर म्यूकस मेम्ब्रेन में भी सलाइवा जा चुका है अगर गया है म्यूकस मेम्ब्रेन का मतलब है हमारे जैसे मुंह के अंदर मुंह के अंदर तो म्यूकस मैम्रेन होता है तो इसमें अगर सलाइवा चला गया तो उससे भी रेबीज हो सकती है अब ये सिचुएशन ऐसी है जो पेट्स जो लोग रखते हैं आपने भी देखा होगा मैंने भी देखा है कि लोग पेट्स को भी बहुत ही प्यार करते हैं चूमते हैं और कई बार नहीं, तो बिल्कुल तो क्या कहा जाए क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि पैट्स भी जो है घरेलू होता जिसको इंजेक्शन भी लग चुका है उसकी भी गारंटी नहीं होती की उसे बीमारी नहीं हो तो खुदा ने खास्ता अगर मान लो उसमें कोई बीमारी हुई और आप बीमारी ले बैठे लगेगा का तो नहीं तो हमारा प्यार मामला है। हम्म लेकिन इस बारे में अभी कि अगर आपके मुंह में छाले है अगर आपके मुंह में छाले है तो आपको संक्रमित संक्रमण होने का चांस ज्यादा होता है अगर ठीक है सब तो चांस कम होता ये तो अगर और जितना हो सके हम अपने पशुओं को वैक्सीनेशन तो कर ही रह रहे हैं लेकिन फिर भी अः जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी जो बात बताई उसके ऊपर भी आपको विचार करना है और ध्यान देना है इन सभी बातों पर ताकि हम किसी बीमारी से शिकार ना हो दूर रहे हम लोग हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहे हमारा मकसद भी रहता है खुश रहना है तो जीवन में खुश रहना है तो कुछ नियमों का पालन पालन जरूर करना चाहिए तब जाके हम लोग खुश रह सकते हैं तो चलिए डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छा लगा एक ही बात याद रखें की रेबीज से घबराने की जरूरत कुत्ते काटने से घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है की ये हंड्रेड परसेंट प्रिवेंटेबल है इलाज संभव है रोग का इलाज कुछ नहीं है लेकिन जो तो रोकने के लिए 100 प्रतिशत हमारे पास साधन है तो इसलिए अगर कुत्ते ने काट लिया तो आप घबराएं नहीं डॉक्टर के पास जरूर जाएं और जैसे डॉक्टर जैसा कहे वैसे इंजेक्शन आप लगवा लीजिए आप हंड्रेड परसेंट सेफ रहेंगे ये शर्ती है तो इसी संदेश के साथ रमेश जी आप चलिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया फिर मिलते हैं इस वादे के साथ आप सभी को हैप्पी क्रिसमस और गीता जयंती की भी ढेर सारी शुभकामनाएं मंगल कामनाएं करते हैं और आज के दिन की ढेर सारी खुशियां और सभी सुनने वालों को दर्शक मित्रों को उन सभी को भी ढेर सारी खुशियां, ढेर सारा प्यार फिर मिलते हैं इस वादे के साथ सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय भारत सबके मन तो भांति है बातें मुलाकात आओ हम सब मिलकर बढ़ाए